ने आगे बढ़ते हैं साधन और में परम चक्षुर्न्मीलस्म श्री श्रीमद् भक्ति महाराज महाराज हमारे गुरु के द्वारा गुड़वे नम चैतन्य मनोभीष्टम स्थापित स्वयं रूप साधना के बारे में चर्चा कर रहे हैं कल काफी बातें चर्चा हुई साधन और साध्य एक है भक्ति में साधना सही से है तो साधन साधन है भजन क्रिया ऑफिशियल भजन क्रिया साधन है उससे अनर्थ निवृत्ति होती है गुरु गुरुआस से साधन शुरू होता है भजन क्रिया से अनर्थ निवृत्ति होती है और स्तर से धीरे धीरे प्रेम भक्ति प्राप्त हो सकती है तो साधन करने से हृदय के अभद्र दूर होते हैं और जैसे जैसे अभद्र दूर होते हैं तो भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ती रहती है अर्थात जो उच्च स्वाद है कृष्ण भावनामृत का कृष्ण भावनामृत में संतोष वो प्राप्त होता रहता है जो हो सकता है कि हमको पता भी नहीं चले तुरंत ही और ये हमको वास्तव में मदद करता है माया के चंगुल से बचने के लिए माया जो अलग अलग प्रलोभन देती है इंद्रिय तृप्ति के तो उन चीजों से बचने के लिए हमारे पास उचित स्वाद होना चाहिए अन्यथा बहुत कठिन होता है उनसे बचना हम माया की चपेट में आ जाते हैं इन चीजों की हम सब चर्चा किए कल तो इसलिए साधन यदि अच्छे से पालन करते हैं तो भक्ति में हमारी दृढ़ता बढ़ जाती है निष्ठा बढ़ जाती है दृढ़ता बढ़ जाती है और इस तरह से हमारे पास बल रहता है माया के सामने टिकने का, माया के प्रहारों से बचने का यदि हमारी साधना ठीक नहीं है तो हमारे पास बल नहीं रहता है जब लड़ाई का समय आता है तो हथियार खाली हो जाते हैं तो उसके कारण हम माया के सामने लड़ाई में हार जाते हैं ऐसा नहीं है कि हमने आज साधन बंद किया तो कल माया अटैक करेगी माया रहा देखती है धीरे धीरे सब साधन छीन जाने देती है जब साधन मतलब साधन मतलब हथियार छिन जाने देती है और जब वो कम हो गए समाप्त हो गए तब अटैक करती है फिर लड़ने जाएंगे तो कुछ मिलता नहीं इसलिए हम पतन को प्राप्त हो जाते हैं इसलिए इसको जान पाना कि मैं अभी साधन ठीक नहीं कर रहा हूँ या साधन में ढीला हूँ तो भी मुझ मेरे ऊपर कोई बहुत असर हो नहीं रही है इसको ऐसा लग सकता है लेकिन असर हो रही है हमको पता नहीं चलता है वो जब पता वो तब पता चलता है जब माया का प्रहार होता है तो हम कितनी सरलता से उसको मतलब कितने बल से उसके पास लड़ सकते इससे पता चलता है इसने तीन शब्द बताए थे कल महाराज ने कि साधन के विषय में व्यक्ति को कड़क रहना चाहिए बहुत ही कड़ाई से पालन करना चाहिए नियमों का साधन क्रियाओं का और गंभीर रहना चाहिए अंदर से व्यक्ति गंभीर होना चाहिए पूरी तरह से इन चीजों को पालन करने के लिए और इस जीवन को आखिरी जीवन बनाने के लिए और इसका नियमित पालन करना है रोज ऐसा नहीं कभी किया और कभी नहीं किया ये तीन वस्तु बहुत आवश्यक है यहाँ पे माया के जो प्रहार की बात आती है तो उस विषय में एक श्लोक करना चाहूंगा मैं तो श्रीमद भगवद गीता में आता है ध्यात विषयानपुसंगजाते संगात संजाते काम काम क्रोधोपी जायते क्रोधात होतीहा्रम स्मृति बुद्धिनाश बुद्धिनाश तो ये पतन का क्रम बताया है जो व्यक्ति जो पुरुष विषयों में ध्यान करता है तो उससे उसका संग हो जाता है में आसक्ति हो जाती है संघ का अर्थ यहाँ पे आसक्ति संग से फिर उसको प्राप्त करने की कामना होती है उसको बताए संगत संजाते कामा। यहां तक पहुंच गए यदि तो समस्या हो जाती है इस स्टेज के बाद प्राप्त करने की जब इच्छा हो गई कामना हो गई तो उसके बाद पतन बहुत जल्दी हो जाता है विषयों का ध्यान करते हैं अर्थात विषय इंद्र के संपर्क में आते हैं और मन से उसका मनन होता है उसको ध्यान कहते हैं। ध्यान के बाद उनसे आसक्ति हो जाती है आसक्ति मतलब अभी उनका ध्यान किए बिना रह नहीं सकते कुछ खलता दिखता है यदि विषयों का ध्यान नहीं हुआ तो ऐसा लगता है कि कुछ नहीं है। होना चाहिए तो ये आसक्ति हो गई उनसे आसक्ति के बाद उनको प्राप्त करने की इच्छा होती है कामना होती है तो आसक्ति और कामना में ये अंतर है कि कामना के स्तर पे जब आते हैं तब हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं वो वस्तु प्राप्त करने का शरीर मन वचनती यहाँ पे पहुंचे तो फिर बहुत कठिन हो जाता है बचना उसके बाद एक के बाद एक सब आएगा काम करो क्रोध सम्मो स्मृति विभ्रम बुद्धिनाश और, और पतन बुद्धिनाश हो जाती है कितने भी बड़े विद्वान है कोई काम नहीं करेगा शास्त्र बोलेगा भौतिक जगत दुखालय है जन्म मृत्यु जरा इसमें है तो बुद्धि बोलेगी हाँ है ना दुखालय लेकिन मुझे दुखालय में मजा आता है बुद्धि ऐसे से उत्तर देती है नाश हो जाती है तो उसको सब पता है लेकिन दुखा ले में मजा आता है अब एक स्त्री पुरुष संघ गलत है इससे नरक में जाते ठीक है, है नरक में जाके देख लेंगे और क्या और तो कुछ कर नहीं सकता अभी अभी तो ये है तो बहुत सारी तर्क देती है बुद्धि क्यों भ्रष्ट हो जाती है नाश हो जाता है बुद्धि इसलिए बड़े बड़े विद्वान लोग भी इससे नहीं बच पाते हैं क्योंकि बुद्धि का तो नाश होता है कामना से काम वासना इसलिए इसको ध्यान के स्तर पर रोक देना यह आवश्यक है विषय और इंद्रिया ये दोनों का संपर्क होने से ध्यान होता है अभी इसमें दो मत हो जाते हैं एक ऐसे लोग हैं जो विषय और इंद्रियों के संपर्क करना ही नहीं चाहते करने करेंगे तो ध्यान शुरू हो जाएगा और ध्यान शुरू होने पे फिर आसक्तियों की आसक्ति पे काम वसना होगी और उसके बाद पतन होगा इसलिए ध्यान होने ही मत दो इंद्रियों को इंद्रिय विषय के संपर्क में आने ही मत इनका क्लिष्ट पद है जिसमें इंद्रियों को इंद्रिय विषय के संपर्क में ही नहीं आने देते कभी भी संपर्क में आएंगे तो इच्छा उत्पन्न हो जाएगी इसलिए दूसरे कैसे लोग हैं जो इंद्रियों को इंद्रिय विषय विषय के संपर्क में आने से इतना रोकते नहीं है इतना आवश्यक है उतना आने देते हैं इतने तो कुछ कर नहीं पाएंगे कर्म संन्यास नहीं तो लेना लेकिन जो ध्यान होता है उससे इंद्रिय का इंद्रिय विषय के संपर्क में आने से एक ध्यान तो होता है आंख जी कोई सुंदर रूप देखती है तो आंखों को कुछ ध्यान तो होता है क्योंकि आंख केवल आंख नहीं है वो मन से कनेक्टेड है तो मन में वो छाप जाती है वो छाप जाने से वो छाप के ऊपर ध्यान तो होता है हाँ ऐसी छापे मतलब कि बाद में कभी आंख बंद करेंगे शांति से वो विषय हमारे सामने प्रस्तुत नहीं है तो भी हम उसको मन के चित्रपटल पे देख सकते हैं। ये हुआ ध्यान। वस्तु को मन के चित्रपटल पे देख सकते हैं। जब सामने है तब तो प्रत्यक्ष देख रहे हैं। ध्यान हुआ तो मन के चित्रपटल पे भी देख रहा है तो देख सकते हैं वो है इसलिए कोई भी विषय हमारा जब संपर्क होता है इंद्रिय का तो निश्चित रूप से कुछ बात तो ध्यान में आता ही है आंख हो चाहे सुगंध हो ऐसे अलग अलग प्रकार की वस्तुएं तो, तो अभी भगवत गीता हमको ये सिखाती है यदि हमारे पास उच्चतर संतुष्टि है यदि उच्चतर स्वाद की कुछ मात्रा है हमारे पास तो ये ध्यान होने से जो उसके आसक्ति उत्पन्न हो जाती है वो आसक्ति उधर उत्पन्न नहीं है यहाँ पे रोक ध्यान हुआ लेकिन ज्ञान उत्नी होने से वो उत्पन्न नहीं है, संग संग पे नहीं आया इसलिए काम के तो यहाँ पे साधन भक्ति काम करती है साधन भक्ति से हम वो उच्चतर स्वाद बनाए रखते हैं और संबंध ज्ञान से हम हरेक वस्तु जानते हैं कि भगवान की सेवा में लगनी चाहिए इसलिए हरेक वस्तु को भगवान के संबंध में देखने का हम अभ्यास कर हैं साधन भक्ति हर एक वस्तु भगवान के संबंध में है लेकिन हम हरेक वस्तु अपने संबंध में हमेशा देखते हैं। ये रूप इतना सुंदर है मेरे भूख के लिए ये आम इतना सुंदर है मेरी जिह के लिए ये इतनी ठंडी हवा आज बह रही है मेरे सुख के लिए है इस तरह से हम उसको हमेशा देखते हैं। भक्ति में हम इसको साधन भक्ति में अभ्यास करते हैं कि कैसे ये सब भगवान के सूत्र इसलिए क्या होता है कि ध्यान जो होता है वो तो भगवान के सूत्र के लिए हो जाता है इसका अभ्यास है तो इसलिए ध्यान से संघ के स्तर पे नहीं आने देते इसलिए भक्ति में जो लगे हैं वो इंद्रियो और इंद्रिय विषय तो संपर्क में आते रहते हैं हमेशा भौतिक जगत में उसको अवॉइड करना संभव ही नहीं है तो साधन में जब तक स्ट्रिक्ट उच्चतर स्वाद जब तक बना रहा तब तक वो इंद्रिय विषय संपर्क में आने पर भी वो उससे विचलित नहीं हो जाते संग उनका आसक्ति नहीं हो जाती उनको भोगने में लेकिन जैसे साधना कम हुई डाउन हुई धीरे धीरे वो जो संतुष्टि है उच्च स्वाद की वो हटने लगती है वो हटने लगी और इंद्रिय विषयों का ध्यान तो आ ही रहा है इंद्रिय विषय इंद्रियों के संपर्क में आ रहे है। उससे जो मन में छाप पड़ रही है वो सब तो आ ही रहा है पीछे की जो छाप थी जब अच्छी स्थिति थी तब की छाप भी तो सब पड़ी हुई है इंद्रियों में इंद्रिय विषय की सही? मन में तो जब ये डाउन हो जाता है व्यक्ति उच्चतर स्वाद चला जाता है संतुष्टि चली जाती है तब ये सब छाप एक के बाद एक बाहर निकलती है और उसका पतन कर देती है वहां से आसक्ति हो जाती है आसक्ति से काम वासना काम वासना से अल्टीमेटली आगे सके उसका पतन हो जाता है इसलिए बहुत आवश्यक है कि अच्छे से साधन भक्ति में लगना कृष्ण कि जिससे हमारा उच्चतर स्वाद बना रहे इसलिए ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है हम देखते कई बार भक्तों का पतन हो, जाते। अच्छे अच्छे तो पतन हो जाता है अच्छे अच्छे सेवा में लगे हैं अच्छे अच्छे भगवान की सेवा में लगे हैं और अंतत्व तो पतन हो जाता है क्यों हो जाता है वो ढीले पड़े जहाँ जहाँ स्वाद गया उच्चतर निचतर स्वाद तो हमेशा ही को स्वीकार कर लिया कहा सकती होगी काम वासना होगी और पतन हो गया तो हमने कल ये भी चर्चा की इसलिए साधन को हमको जैसे हम घर में कभी अलग अलग वस्तुओं का लेखा जोखा रखते हैं आलू समाप्त होने वाला है तो अभी नेक्स्ट टाइम जाएंगे आलू लेके आएंगे अभी तेल समाप्त होने वाला है पिछली बार तेल नहीं आया था तो इस बार तो लाना ही पड़ेगा या पिछली बार मूंगफली वाला आ गया था इस बार तिल वाला लेना है जो भी हम लेखा जोखा रखते हैं किचन का भी घर में यहाँ पर छत लीक है उसको ठीक करना है चूल्हे में ऐसा हो गया उसको ठीक करना है ऐसे हर एक छोटी छोटी चीज का ब्यौरा होता है हमारे पास उसको हम मेंटेन करते हैं ना उसी प्रकार से साधन भक्ति को मेंटेन करना है कि अभी तो पिछले हफ्ते रीडिंग हुई ही नहीं थी एक ही घंटा हुए तो छह घंटे बाकी है तो इस हफ्ते मेरी प्लानिंग है कि इस प्रकार से मैं छह घंटे रिकवर करूँगा इस बार तो मैं भागवत कक्षा में सोया ही तो आज की कक्षा तो मेरी कक्षा नहीं गिनी जाएगी तो सोया केवल बाद में घर जब जाऊंगा कुछ काम कर रहा हूँ तब महाराज की एक कक्षा सुन लूंगा प्रभुपाद की कक्षा सुन लूंगा एक्स्ट्रा जो तो रोज के सुनते के उससे तो इस तरह से मेकअप करना पड़ेगा इसका ब्योरा रखना चाहिए नहीं तो क्या है यदि हम इन्वेंटरी नहीं रखेंगे उसकी हमारे भंडारे में साधन भक्ति के भंडारे में कितना भरा है हथियार तो एक एक एक करके धीरे धीरे करके माया रूपी चोर सब हथियार को लेके चली जाएगी और उसके बाद उन्हीं हथियारों को लेके चली गए फिर वहीं चोर अटैक करेंगे बताऊ हमारे पास हथियार है ना इसलिए भंडारे को खाली मत होने दो तो उसको भरते रहो तो इस प्रकार से जीवन में आदत लगानी चाहिए इस वस्तु को इसमें लाभदायी है जो ट्रेडिशनल समय में वैदिक समय में वैदिक दिनचर्या में जो हम बात किया ना, तीनों समय चिंतन करते थे गुरु का उस चिंतन के साथ साथ लेखा जोखा भी होता था केवल चिंतन की बात नहीं थी रात को जब सोते हैं तो चिंतन करना चाहिए आज मैंने क्या क्या किया कौन सी चीज सही से हुई और कौन सी चीज गलत हुई गलत हुई तो क्यों हुई इसके उपाय क्या है अच्छी हुई तो क्यों हुई भगवान की कृपा से हुई उनको कृतज्ञ हैं गुरु को कृतज्ञ हैं इस तरह से एकांश रात का पूरे दिन का एकांश रात में पाँच मिनट स्मरण करना चाहिए सोते हुए सोने वाले हैं तब और सुबह उठकर के विस्मरण बताया है इस चीज़ों का आज हम क्या करेंगे कल की गलतियों को दोहराएंगे नहीं लेखा जोखा क्या बाकी आज का तो आज के पूरे दिन को किस प्रकार से निकालना है उसका भी चिंतन सुबह में पांच मिनट होता है तो इस तरह से शास्त्रों में बताया है चिंतन भी पूरा दिन कैसे हम निकालेंगे उसका चिंतन करो भगवान का तो चिंतन करना ही है क्योंकि भगवान की सेवा में पूरा दिन निकालना है तो कैसे करेंगे ये प्रैक्टिकल चिंतन है तो सुबह शाम ये चिंतन होना चाहिए दोपहर में भी चिंतन होना चाहिए थोड़ा क्या जो भी कुछ अभी तक किया ठीक तो जा रहे है ऐसे अलग अलग प्रकार से चिंतन होना चाहिए इसमें तो ये कुछ छोटी छोटी प्रैक्टिसेस हैं छोटे छोटे आचरण है पांच मिनट के दस मिनट के कभी तो इससे मन प्रशिक्षित होता है अच्छे से तत्वगुण में आता है फिर कल प्रश्न उठा था कि यदि कोई साधन भक्ति करने के लिए भी उत्सुक नहीं हो रहा है तो उत्साह कैसे प्राप्त करें महाराज उसका उत्तर दिए ब्रह्मचर्य पुस्तक में उत्साह से काम करने से उत्साह प्राप्त होता है इसलिए सब मन के शोक छोड़ो और सीधा उन कार्यों में लग जाओ साधन कार्यों में उससे उत्साह धीरे धीरे वापस आएगा यदि हम ऐसा नहीं करते विपरीत करते हैं यदि हम ये सोचते उत्साह आएगा तब साधन करेंगे तो उसके चक्कर में फंस के पता नहीं होता है क्योंकि हमारा विचार है कि उत्साह आने पर हम साधन करेंगे और उत्साह आएगा साधन करने हम साधन कम कर रहे हैं उत्साह कम हो रहा है उत्साह कम हो रहा है साधन और कम कर रहे हैं साधन और कम कर रहे हैं उत्साह और कम हो रहा है इस तरह से पता हो जाता है उसकी जगह यदि हम उत्साह है कि नहीं है साधन करने बैठ गए अच्छे से तो थोड़ी और प्रगति होगी उससे थोड़ा उत्साह आएगा उससे साधन और बढ़ेगा उससे और उत्साह और जैसा करके ऊपर चढ़ेगा ये बात भी कल हमारी चर्चा हुई उसमें एक उत्तर आगे भी आएगा भक्त तो उत्साह भक्तों के संग में रहने से उत्साह भी प्राप्त हो सकता है उधार का उसको उधार का उत्साह बोलता है जब तक हमारे पास नहीं है तब तक हम उधार से चलाते हैं शुरुआत में जो भक्तों होते हैं उनकी श्रद्धा भी उधार की होती है उत्साह भी उधार का होता है फिर धीरे धीरे हमको हमेशा उधार के उसमें नहीं रहना है धीरे धीरे धीरे धीरे अपनी मालिकी की भी श्रद्धा होनी चाहिए धीरे धीरे वो श्रद्धा इतनी बढ़नी चाहिए कि कोई चोर उसको चुरा श्रद्धावान जन भक्ति अधिकारी उत्तम मध्यम कनिष्ठ है श्रद्धा जाना चाहिए श्रद्धा के अनुसार व्यक्ति उत्तम अधिकारी कनिष्ठ अधिकारी मध्यम अधिकारी अभी यहाँ पे बात आती है एक तो श्रवण की कीर्तन की तो प्रभुपाद ने जो मॉर्निंग प्रोग्राम इवनिंग प्रोग्राम सब बनाया तो उसमें हमने कल जैसे देखा कि लगभग साढ़े पांच से छह घंटे का साथ में मिल करके श्रवण कीर्तन है उसमें सबसे अच्छा है कि हमारे जो जब है के साधन का एक मुख्य भाग है हरिनाम संकीर्तन और अपने जब का माला जो हरिकृष्ण महामंत्र की है वो तो सोला माला करने के लिए कोई नियम नहीं है देश काल पात्र का अर्थात इसको नियम बांधता नहीं है यदि आप ये समय किए तो तो गलत हो गया ये समय में ही होना चाहिए ये इस प्रकार से कुछ लोग सोचते ये नियम नहीं है तो इसलिए कभी भी किसी भी प्रकार से करो तो उसका प्रभाव एक ही होगा वो बात गलत है उसमें प्रवेश में नियम नहीं है लेकिन उसका जो प्रभाव है तो वो व्यक्ति किस चेतना में कर रहा है और उस चेतना को देश काल पात्र कैसे प्रभावित कर रहा है उससे अंतर पड़ेगा जैसे बच्चे अच्छे से खेल रहे हैं यहाँ पे साढ़े तीन पौने चार बजे शुरू होता है उस समय वहां पे जाकर के यदि हम माला लेकर के बैठे सोला माला करने के लिए तो खेल देखते हुए तो कितना अच्छा जब होगा ये हम समझ सकते और उसमें भी हमारी जगह कोई बच्चा जब करने बैठा है और बच्चे खेल रहे हैं तो कितना जबरदस्त फर्स्ट क्लास जब होगा उसका वो हम समझ सकते नहीं होगा अभी कोई कहेगा देश काल पात्र का तो इसमें था नहीं कुछ देश काल पात्र से वो व्यक्ति के चेतना में प्रभाव हो रहा है वो जब कर नहीं पा रहा है तो इसलिए देश काल पात्र का इस प्रकार से प्रभाव रहता है तो इसलिए हमको अनुकूल अवस्था में रह करके यदि जब हम करते हैं तो हम सही से उसका फायदा उठा पाएंगे उसका लाभ उठा पाएंगे उस उसका लाभ उठा पाएंगे या तो हरि नाम का अनुग्रह प्राप्त कर पाएंगे अनुग्रह तो हमेशा से है लेकिन हम उसको कितना प्राप्त कर रहे हैं वो हमारे ऊपर है तो इसलिए अनुमोदित है कि सुबह में ही ब्रह्म मुहूर्त में जब हो जाए ज्यादा से ज्यादा सोलह करना है यदि को, तो सोलह में से दस बारह मेजोरिटी भाग जो है मेजर भाग उसका वो सुबह में ही हो जाए वो अच्छा है क्योंकि उस समय हम उठे हैं और पिछला सब भी जो हमारा है वो इतना ताज़ा नहीं है कार्य पूरे दिन का नींद से उठे तो हम मन में वो सब जो छाप है वो कल की थी तो कल की छाप अभी रैम से कंप्यूटर की भाषा में रैम से गायब हो गई है उसको वापस लानी पड़ेगी सुबह में इतना सुबह में चांसेस कम है विचलन के कंपेयर्ड टू आप दोपहर में करते हैं तो रात में करते हैं रात में तो पूरे दिन का इकट्ठा हो गया है मन में वो सब ज्यादा परेशान कर सकता है तो मन को अलग अलग जगह भटका इसलिए सुबह में करने का अनुमोदन है और सुबह का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त वो सत्व गुण का भी समय है विशेष रूप से भगवान ने बनाया है आध्यात्मिक क्रियाएं करने के लिए विशेष रूप से उस समय में मन की जो गलत शक्ति है वो कम है। आसुरी प्रभाव जो होता पूरे वातावरण में वो ब्रह्म मुहूर्त में कम होता है या नहीं होता इसके कारण मन को नियंत्रण करना भी ज्यादा सरल जाता है इसलिए ब्रह्म मुहूर्त को का अनुमोदन है कि हरि नाम जब ब्रह्म मुहूर्त में हो वो अच्छा है अभी हरि नाम ही युग धर्म है ये हमारा मुख्य साधन है तो मुख्य साधन के लिए हमको बेस्ट टाइम देना चाहिए वो समझ करके अनुमोदन है कि हरि नाम सुबह में ही मेजर मेजर हूं कुछ लोग हो सकते हैं जिनकी सेवाएं हैं उस समय जैसे पुजारी हैं तो उसी समय सेवा करनी होगी तो उस केस में फिर यदि वो कर सकते हैं तो जल्दी उठ करके जब पहले कर ले फिर की सेवा करे और यदि ऐसा नहीं हो सकता है तो फिर दिन में इस प्रकार से समय निकाले जिसमें कोई और डिस्टरबेंस नहीं है विशेष रूप से उसी के लिए बैठ करके जब इस प्रकार का समय निकाले ना कि दस कार्य के बीच में मालाएं चल रही है उस प्रकार का और स्त्रियों के विषय में सामान्य रूप से स्त्री का धर्म ऐसा है कि उनको सुबह में जब करने का मौका काफी कम मिलेगा भगवान ने इसी प्रकार से स्त्री धर्म बनाया है तो इसलिए उनको भी दिन में कभी समय निकाल करके सही समय में जब करना चाहिए तो ये जब के काल के विषय में था सुबह बढ़िया है कि अच्छी तरह से कर सके नहीं तो फिर दिन में कहीं समय निकाल कर रखो ये हो गया काल का विषय जब करने हैं सोलह माला तो करनी है और वो नियमित हर रोज करने यदि हर रोज नहीं कर रहे हैं तो पतन निश्चित है यदि माला नहीं कर रहे हैं तो पतन निश्चित है भक्त लोग इस बात को भूल जाते हैं कई बार कुछ भक्त तो गिनना भी छोड़ देते हैं। इतनी बार माला चुट गई उसका रिकॉर्ड भी रखना छोड़ देते कितनी बार चुकी, उड़ा देते हैं ये तो अपराध है उससे निश्चित ऐसा करेंगे तो। कुछ वक्त तो इतनी बार छोलामाला छूट रही है हाँ कि आंकड़ा मेंटेन करते करते आंकड़े बहुत सारे हो गए तो उसको पूरा उड़ा देंगे तो आंकड़ा मेंटेन हो जाती है हुँ? लेखा जो ही नहीं रखे अभी कितना रखे छोड़ो ना एक जीरो।, जीरो वो करते ना वजन करते तब एक बार वो जीरो दबा देते ताकि अभी से जीरो जीरो अभी से जीरो बाकी वो जो हुआ वो निकाल तो हम हँस रहे लेकिन ऐसे होते हैं भक्तों में ऐसा होता है काफी भक्तों में देखा तो ये कोई हमारा बनाया गया ऐसा नहीं है कि हमने कुछ नियम बनाया हम जैसे खेल तो में करते हैं ना खेल में से काउंट चढ़ता रहता है कि अभी इस चीज आने अभी इसका इतना पॉइंट्स हो गया इतना पॉइंट्स हो गया अभी आपको इतना देना है इतना देना है इतना देना, बहुत कुछ हो गया बोल रहे ठीक है अभी अभी से जीरो अभी से जीर, वापस खेलते ये कोई ऐसा खेल नहीं है बच्चों के खेल में ऐसा होता है कि बहुत इधर उधर इधर हो गया तो बोले ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है अभी से जीरो अभी से वापस खेलते हैं गुरु के साथ थोड़ी ना ऐसा होता है अभी तक जो तो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है अभी अभी से वापस सोला करूं। तो खेल समझ के जैसे व्यक्ति को भगवान की कृपा भी उसी प्रकार से मिलती है यथाम वो भी ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है।, है फिर से जीरो कर देता हूँ अभी कृपा वापस बाद में मिलेगी इसलिए ये बहुत गंभीर बात है क्वालिटी कैसी भी हो क्वालिटी से इम्पोर्टेंट पहले क्वांटिटी है प्रभुपात जी बताएं क्वांटिटी फर्स्ट बोला माला तो समाप्त होनी चाहिए क्वालिटी की ऐसा नहीं क्वालिटी नहीं करनी है लेकिन कुछ वक्त मैं तो क्वालिटी समय पेंटिंग करता हूँ इसलिए कभी समाप्त नहीं होती तो क्या करो क्वालिटी पेंटिंग मैं बस इतनी कर सकता क्वालिटी तो छोड़ो क्वान्टिटी समाप्त करो बढ़िया एक करता हूँ बढ़िया से करें थी, थी, थी। थी। थी, थी के हैं पहले क्वालिटी फिर बाद में के करोगे क्वालिटी प्रभुपाद को जब प्रश्न किया माला में फर्स्ट क्लास क्वालिटी होनी चाहिए कि क्वान्टिटी प्रभुपात क्वालिटी तुमको क्या पता क्वालिटी जो तो सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं कि मेरे हजारों मुख और हजारों जिवा क्यों नहीं है हजारों कान क्यों नहीं है सुनने के लिए यह है क्वालिटी तो क्वालिटी में जाओगे थोड़ी क्वालिटी में तो क्वान्टिटी फॉर पहले तो सोलह करो अच्छे से करो सोलह हाँ वो तो अलग है माला पे सोला बाकी आपके कोई कहता है मेरे तो दिल में ही माला चलती रहती है हमें तो वो चली के चलती रहेगी लेकिन हाथ में भी करनी हाथ में और मुख से भी करनी है दिल में चलती रहेगी वो तो हमेशा चलते रहो बहुत बढ़िया है लेकिन ये वाला तो चाहिए तो अभी तो, गो गो का तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि है कि 16 जो वो करनी है फ्लश नहीं कर देना है टॉयलेट में फ्लश कर ना था अभी निकाल दिया बोला तो अब इतना नहीं कर दिया नया नहीं हो पा रहा है लगी नेक्स्ट डे हो जाए। तो तो बोला आज नहीं हुआ तो कल तो कर ही ऐसा नहीं कि कल बाकी सब छोड़ कर बाकी रहेगा तो माला हाथ में वो अलग बात है अभी हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे अभी हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं अभी चर्चा हो रही है कि सोलह कर रहे हैं। अभी सोलह माला का मतलब क्या 108 बार माला में जो है मन के वो तो तो। एक सौ बार घूमना चाहिए टोटल यानी एक हजार सात सौ अट्ठाइस मन के हाथ से इस तरफ से इस तरफ जाने चाहिए ये हुई सोला माला। तो कई लोग सोलह माला करते हैं लेकिन मंत्र एक नहीं करते माला हो जाती है तो 16 माला भी नहीं एक हजार मंत्र का हमने प्रण लिया है 16 माला का प्रण नहीं लिया बोलते 16 माला करते हैं। लेकिन वास्तव में हमने एक हजार मंत्रों का प्रण लिया एक सौ आठ गुना सोला वो एक मंत्र होने चाहिए माला तो खिसक जाती है कितने भक्तों का देखा है माला बढ़िया से हो रही है आप रिकॉर्डिंग करके गिनेंगे तो एक माला में नब्बे पंचानबे इस प्रकार से मंत्र हो रहे हैं तो एक सौ नहीं हो रहे तो मिनिमम एक हजार सात मंत्र हम बोलेंगे रोज गिन के दिन ये हमारा प्राण है ये क्वांटिटी है ये क्वालिटी नहीं है हम क्वालिटी की बात नहीं कर रहे ये क्वान्टिटी है तो प्रभुपात कह रहे कि क्वान्टिटी फर्स्ट तो ये एक मंत्र मुख से निकलने चाहिए हरे कृष्णा महामंत्र ये क्वांटिटी है इसका हमने प्रण लिया है। और एक मंत्र में 16 नाम है हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे रामा हरे रामा रामा रामा, रामा, रामा हरे हरे सोलह हो गया और उसकी एक सीक्वेंस हर एक नाम का एक जगह पर स्थिति है ये मंत्र में तो 1728 सात गुना ये ये हमारा प्राण है वास्तव में इसको क्वांटिटी कर एक मंत्र कब कहा जाएगा जब वो जो 16 नाम है उसमें और वो 16 नाम अपनी अपनी जगह पे ऐसा नहीं कि हरे हरे हरे हरे हरे हरे हरे हरे राम राम राम राम कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण ये भी सोलह हो गया लेकिन ये हरे कृष्ण महामंत्र नहीं है सोलह नाम है और वो अपनी अपनी जगह पे तब वो एक मंत्र हुआ बोला और ऐसे एक मंत्र हमको दिन में करना ये हमारी क्वांटिटी है उसमें एक मंत्र में सोलह से ज्यादा नाम भी नहीं है सोलह से कम नाम भी नहीं है सोलह नाम उसके अपने मिलेगा इसलिए यदि आप विश्लेषण करेंगे काफी भक्तों में ये पाया जाता है कि वो मंत्र के अंतर्गत भी समस्या होती है या तो सोलह से ज्यादा नाम होते हैं या तो सोलह से कम नाम होते हैं ये एक समस्या होती है कम नाम है तो कुछ एक आध नाम बीच में खा गए ज्यादा नाम है तो एक आध नाम कहीं पे ऐड कर दिया हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे हरे हरे राम राम राम राम राम हरे हरे हरे कृष्णा तो उसमें एक्स्ट्रा हो गया अच्छा है भगवान का नाम एक्स्ट्रा लेना अच्छा है वो गलत बात नहीं है लेकिन मंत्रा नहीं हुआ हमने जिसका प्रण लिया वो मंत्र हरे कृष्ण मंत्र नहीं हुआ ना पूरा वो उसके अपनी जगह पे होने चाहिए उतने नंबर पर कभी कोई खा जाता है अरे कुछना, अरे कुछना, कुछना, अरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम अरे राम हरे हरे खा जाता है खा गए तो भी एक कम हो गए हरे हरे हरे हरे हरे हरे हरे हरे हरे राम राम राम राम राम राम राम राम कभी उनका ऐसा ऐसा ऐसा चलता है है कि कि मुझे लगता वो तो आप सीक्वेंस में करेंगे तो ऐसा ही होगा मरा मरा और रामा राम वाल्मीकि -वाल को बताया कि आप राम बोलोगे मैं तो राम बोल नहीं सकता फिर बता ठीक है मरा मरा बोलो तो मरा मरा मरा मरा मरा मरा मरा मरा मरा मरा हो गया तो हरे कृष्णा महाम तो दोनों तरह से हरे राम से भी शुरू होता है हरे कृष्णा से शुरू होता है तो हम हरे कृष्णा से शुरू करते हैं लेकिन अब फिर कंटिन्यूअस रखोगे तो ऐसा लग सकता है कि हरे कृष्णा पहले आ रहा है हरे राम बाद हरे राम पहले हरे कृष्ण करना मणका गिनने के लिए मणका गिनने के लिए आपके मंत्र कितने होंगे? देखिए राम है उधर तो एक मालिक होगा नहीं नहीं देखिए वो मन का गिनने के लिए गिनना क्या है एक्चुअली में 1728 एक मंत्र निकलेगा तो वो उसमें निश्चित होना चाहिए अपने हरे कृष्णा से शुरू किया और अंत हरे राम में किया पूरा एक, एक सात सौ क्या बोलते हैं एक सौ आठ मंत्र निकल गए आपके तो मन का आपने कहीं भी घुमाया एक सौ आठ गिन लेना मेन चीज है को मंत्र गिने जाना चाहिए नहीं शुरू तो हरे कृष्णा से किया अंत तो हरे तो राम से शुरू तो तो तो तो तो तो हो तो उनका प्रश्न तो है कि की मणका कहाँ घुमाया लोग करते करते शुरू वो तो मैंने बता दिया ना वो तो हमको लग सकता है वहां से शुरू हुआ लेकिन आप कंटिन्यूस को भी करेंगे जैसे राम राम है तो मरा मरा लगेगा मरा मरा है तो राम राम लगेगा तो क्योंकि एक ही रिपीटेशन है तो उसमें कोई तहज नहीं होगा तो ये जो सोलह शब्द है तो अपनी अपनी जगह पे होने चाहिए न तो कम न तो ज्यादा और वो जो सोलह शब्द है सोला नाम है वो तो नाम भी स्पष्ट होने चाहिए आधा नहीं होना चाहिए वो नाम मिक्स नहीं होना चाहिए दो मिला कर के एक हो गया अरे, अरे हरे हरे हरे हरे हरे, हरे में मिक्सिंग बहुत होता है केक का हरे हरे और दूसरे का चालू हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे अभी कठिन हो रहा है दूसरी इन होता है कृष्णा कृष्णा हरे हरे का जो लास्ट हरे है वो हरे राम का पहला हरे के साथ मैच होके एक हो जाता है तो यह उड़ गया फिर हरे ठीक से निकलता भी नहीं है ऐसा भी होता है पहला हरे निकलता ही रेरे निकलता है अरे रे रे कृष्ण में इतनी समस्या नहीं होती है तो क्योंकि वहां पर रुकना पड़ता है इसलिए इतनी भी समस्या नहीं है होती तो कुछ खा नहीं सकते उसमें क्री का उच्चारण ठीक से नहीं है वो तो ठीक है जमा लेकिन वहां खा नहीं सकते शव भी आधा है और क्री भी है तो इसलिए अटकना पड़ता है वहाँ पे लेकिन हरे जो है वो स्मूथली जाता है तो ह निकल जाता है रे रे नहीं रे जाता है अरे अरे अरे नुँद्वारे नुँद्वारे। <laughs> कभी कभी हरे अरे नहीं हो जाता होगा रे रे रे रे राम रे राम राम राम रे रे और राम जो है उसमें भी कई बार समस्या होती है खासकर जो लोग राम ही बोल के राम बोलते हैं तो राम का जल्दी बोलने जाने में भी गायब हो जाते हैं रा रा हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे हरे रा हरे हरे रा रहा मैं ये मिस्टेक करता था तुम जब नया था राम राम हरे हरे नहीं रा, रा हरे, हरे हरे हो जाता है फिर मैंने म बोलना शुरू किया पूरा मां तो मिस्टेक वास्तविकता राम है राम भगवान चला लेते हैं लेकिन संस्कृत मंत्र है राम मुझे वो प्रैक्टिकली बोलने से मदद हुई इसलिए मैं उस प्रकार से बोलता हूँ ऐसा नहीं है कि आप राम बोलोगे तो बोलेंगे कि आपने मंत्री नहीं किया ऐसा नहीं है <laughs> नहीं माना जाएगा, क्योंकि भगवान राम। <laughs> उसमें ये समस्या आती है कहीं पर रारा हरे हरे हो जाता है जब राम राम बोल के तुम्हें तुम्हें राम राम राम है थोड़ा थोड़ा टाइम नूर्खो वदती विषणा कवयो वदती विषवे वदंती विष्णवे उभयोपि तो समम पुण्यम भावग्राही जनादन मूर्ख लोग हैं वो विष्णा बोलते हैं बुद्धिमान लोग है वो विष्णुवे बोलते हैं ओम केशवाय नम ओम नारायण आय नमा ओम माधवाय नमा गोविंदा नम ओम विष्णु आय नम सब आया तो यहाँ पे भी आए आये अनुसार चतुर्थी विभक्ति में विष्णु है विष्णु विष्णुवे होता है तो बुद्धिमान लोग है जिनको पता है विष्णुवे नमह बोलते हैं नहीं भगवान दोनों को सेम पुण्य विष्णु आय बोलते हैं तो भी भगवान ग्रहण करते हुए विष्णु को ही प्रार्थना कर रहे इसलिए भगवान उनका पुण्य भावग्राही है तो अभी कोई भावग्राही व्यक्ति इस प्रकार से जो मूर्ख इस प्रकार से बोल रहा था उसको किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने आके बताया कि विष्णायन ही विष्णुवे होता है भावग्राही व्यक्ति वो जो मूर्ख व्यक्ति था जो भाव से बोल रहा था विष्णा वो यदि यही सोचता है कि जनार्दन तो भावग्राही है मुझे विष्णा जी ही चालू रखना है विष्णुवे करने की कोई जरूरत नहीं है उसका भाव बदल गया भगवान वो भाव ग्रहण करेंगे ये सुधरना नहीं चाहता है फिर वो विष्णा नम का स्वीकार नहीं करेंगे फिर विष्णवयन में ही स्वीकार करेंगे इसलिए वो भावना देंगे यदि हमसे हम राम राम हरे हरे बोल सकते तो राम राम हरे हरे कर दो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे चाइना उस साइड के लोग तो वो कृष्णा नहीं बोल सकते कृष्णा तो कृष्णा वो उनकी जिवाई से उनका असामर्थ्य तो कृष्णा भी कृष्ण की तरह स्वीकार किया जाएगा रशियन तो वो असामर्थ्य के कारण वो भावना है वो भगवान ग्रहण करते हैं ये सामर्थ्य होने पर फिर पता चलने पर सामर्थ्य होने पे, पे, पे यदि हम नहीं करते हैं तो वो भावना भगवान ग्रहण तो ये हुआ कि कैसे स्पष्ट शब्द निकलने चाहिए स्पष्ट शब्द उसके अपने स्थान पे रहने से 16 शब्दों का एक महामंत्र बनता है ऐसे 108 महामंत्र की एक माला बनती है और ऐसे एक सोलह माला करने का हमने प्रण लिया है मतलब ऐसे एक मंत्र करने का हमने प्रण लिया ये है हमारी क्वांटिटी ये मिकेनिकल है कम्प्लीट मिकेनिकल इसमें कोई इसमें कोई आपकी भावना का कोई भी इसमें विचार नहीं आया तो पूरा मिकेनिकल है लेकिन मैकेनिकल के ऊपर स्थित होना पड़ेगा भावना बहुत बढ़िया है लेकिन एक माला में नब्बे ही मणके घूम रहे हैं, एक मंत्र के अंतर्गत धरे कृष्णा राम असल का कुछ ठिकाना नहीं है और भाव बहुत बढ़िया है तो ऐसा भाव नहीं चलेगा उसको कोई वैल्यू नहीं है तो इसलिए गंभीर व्यक्ति को पहला स्टेप है कि क्वांटिटी सही करें मैकेनिकली उसको अप्लाई करें तो रूप जब कहते हैं स्पष्ट बोलो और सुनो सुनने के अंदर पहला स्टेप है कि हम क्या ये मिनिमम क्वांटिटी कर रहे हैं इसको सुनो इसके लिए सतर्क रहो उच्चारण हो रहा है उसके लिए सतर्क करो ये क्वान्टिटी का पहला भाग है ये ये जो सुनने की बात हुई है उसको सुनो तो काफी सुना है हमने भक्तों के मुख से कि हरे कृष्ण महान मंत्र ध्यान से करना मतलब उसको सुनते रहना और कुछ उसको सुनना अच्छे से सुनना तो अच्छे से सुनना क्या है केवल ध्वनि कुछ आ है वो है या दूसरे विचार नहीं आना वो है अच्छे से सुनने का पहला स्टेप है पहला कदम है कि हम क्या बोल रहे हैं उसको तो एंश्योर करें हम जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं कि नहीं उसको एंश्योर करें उसका आश्वस्त हो कि मेरे एक मंत्र में 16 नाम अपनी अपनी जगह पे स्पष्ट रूप से आ रहे हैं इसको एंश्योर करना इसको आश इस इसमें आश्वस्त होना और एक माला में कम से कम एक सौ आठ मंत्र आ रहे हैं उसको भी आश्वस्त होना ये पहला एकदम बिगिनिंग स्टेप है इसमें यदि फेल हो जाते हैं इसमें ध्यान नहीं देते हैं। और सोचते हैं कि हम तो बहुत मन को कंट्रोल करेंगे ये करेंगे उस प्रकार से करेंगे दूसरी प्रकार की चीजें सोचते हैं तो ये कभी नहीं आने वाला है हम तो पहले स्टेप पे ही फेल हो जाते हैं इसलिए तो ये आवश्यक है कि हम जो मंत्र कर रहे हैं तो सजग तो रहें हम क्या बोल रहे हैं और आदत इस प्रकार से लगानी चाहिए यदि ऑटो पायलट प्रैक्टिकली है ये भी मैकेनिकल मोड ही है लेकिन आदत इस प्रकार की होनी चाहिए कि भूल से भी हमसे भूल नहीं आएगी स्पष्ट निकलेगा ही ऑटो पायलट में भी रख सकते है आगे जाके हम बात करते कई बार ऑटो पायलट में रखते तो भी चलेगा कम से कम मुख से नाम निकलेगा तो सही कुछ ना उल्टा सीधा नहीं निकलेगा तो पहले इसके ऊपर बहुत ध्यान रख करके प्रैक्टिस कर, अभ्यास करना स्पष्ट नाम निकल रहा है और एक सौ मंत्र है इसका अर्थ है कि जब स्पष्ट नहीं निकल रहा है तो हम आगे नहीं बढ़े माला कर रहे है। ये वाला मंत्र में कुछ गड़बड़ हो गई हम आश्वस्त नहीं है कि एग्जैक्टली सोलह नाम सही से निकले कि नहीं तो आगे मत घुमाओ तो आगे मत घुमाओ क्योंकि हमारी वो क्वांटिटी में नहीं गिना। तो यहाँ पे मन लगाना है मन के बहुत सारे भाग हैं हम बोलते हैं हरि नाम में मन लगाना मन के बहुत सारे भाग होते मन इंद्रियों को नियंत्रण में करता है मतलब इंद्रियों के मैनेजर की तरह पढ़ रहा कभी चरितमृत के प्रिफेस में है लिखते हैं इंट्रोडक्शन में मन का एक भाग है इंद्रियों को नियंत्रण में करता है मतलब मैनेजर इंद्रियों के मैनेजर की तरह एक भाग है उसका बुद्धि मन का भाग बुद्धि नहीं लेकिन कौन सा भाग बताए मटीरियल जो का ये भाग है बौद्धिक तो तीसरा भाग है थिंकिंग फीलिंग वीलिंग विचार करना अनुभव करना और इच्छा करना <स्थाँगा> तो मन जब लगाना है सब अलग अलग कर पे उसको लगाना धीरे धीरे सबसे आसान है सबसे पहला जो भाग है वो स्थूल वस्तु को लगाना तो मन इंद्रियों का नियंत्रण करता है हमारी जो बोलने की इंद्रिया है और सुनने की इंद्रिया है उसको उसका काम करने में लगाना ये भाग जो मन का है तो हरे कृष्णा महामंत्र जब हम हमारे मुख से करते हैं कान से सुनते हैं जिवा से करते हैं कान से सुनते हैं आवाज और उसका वो तो सही से कर लिया के नहीं इसमें मन लगाना पहला स्टेप है मन का लगने का जब इसमें पटु हो जाते हैं मन का वो भाग उसमें लग गया कोई भी कार्य करेंगे फिजिकल भी कोई भी कार्य है उसमें हम पटु हो जाएंगे थोड़े भगवान श्रीवास सुबोबिन भरते हैं शुरुआत में हमको बहुत ध्यान से करना पड़ता है मन बहुत लगता है उसमें दो दिन हुए तीन दिन हुए फिर तो बातें करते करते होता है देखना भी नहीं पड़ता सब हो रहा है पट वो वे उसी प्रकार हरे कृष्ण महामंत्र ये कोई ऐसा नहीं है कि अच्छे से निकलने लगा हरे कृष्ण महामंत्र और तो पायलट में भी तो, तो हमारे दस बहुत अच्छे हो रहे हैं उसके बाद मन की दूसरा भाग आता है चलो अभी ठीक से जब हो रहा है मतलब ठीक से निकल रहा है तो भी विचारों को अभी पकड़ा विचारों को पकड़ने में लगते है फिर अनुभव आते हैं ऐसा अलग अलग अपने अनुभव को भी पकड़ो प्रार्थना उसके पहले मतलब ये सब चीज के लिए पहले प्रार्थना में वो चीज शुरू होगी प्रार्थना भी करना इससे अलग अलग स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा इसलिए वो पहले स्टेज में ही आउट हो जाते हैं तो इसलिए जो हम माला करते हैं जो हम जप करते हैं ये चीज में आश्वस्त करने में यदि हम अभी पूरा प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा उसमें वो प्रयास में फिर क्या होगा कि हम उसके प्रतिकूल जो वस्तु है उसमें नहीं पढ़ेंगे जैसे दूसरा कोई कार्य करते हुए माला करना प्रतिकूल है उसके उसमें हम नहीं करेंगे अपने आप आपको अंतर पता चले। जब आप थोड़ा अच्छा इस प्रकार से स्पष्ट रूप से जब किए हैं तो फिर जब आप स्पष्ट रूप होने लगता है कोई और काम करते करते करते तो अच्छा ये तो मजा नहीं आया तो ठीक नहीं तब स्वयं उसको रिजेक्ट करेंगे और जब आदत लग जाएगी इस प्रकार से करने की ऑटो पायलट ऑटो पायलट में जब चले जा जाएंगे तब यदि आप उस प्रकार के दूसरा कार्य करते हुए जब करें करेंगे तो आपको पता चलेगा ये ऑटो पायलट का मेरा बीस बीस एक माला करने में क्या हो गया भाई तो उसमें ठीक से निकल नहीं चलेगा दूसरा काम मत करो अभी ये करो तो ये थोड़ा एक द्वार का महत्वपूर्ण तो पॉइंट है उसमें उसके बाद धीरे धीरे प्रार्थना प्रार्थनामय हमारा हमेशा होना चाहिए माला करते जब करने से पहले भी प्रार्थना जब करने के बाद भी प्रार्थना जब के बीच में भी प्रार्थना और इस तरह से हरिनाम के विषय में समझ में है इच्छा है फिर थोड़ा थोड़ा पढ़ भी हम कर सकते हैं ये भी एक वस्तु है <laughs> जब और भी कुछ दो तीन प्रवचन है Chanting, a <coughs> <coughs> तो ये की इतना तो ये होना चाहिए हाँ प्रभुने में महाराज जो दे रहे हैं प्रकार से कई बार भक्त जल्दी जल्दी जब करना चाहते फटाफट हो जाना चाहिए तो वो भी सही नहीं है जब एक समय हो सकता है किंतु उसमें मुख्य वस्तु है कि ये चीज हमने ध्यान रखी की हमारी जो हमने जो भी चर्चा की सात सौ अट्ठाईस गुना 16 इतने नाम निकले कि नहीं निकले इसका भ्रमण लिया है सही से निकले कि नहीं निकले वो महत्वपूर्ण तो है यदि जल्दी जल्दी करने जाते हैं तो होता क्या है मिसिंग हो जाता है कुछ बड़ी समस्या है मन के खस जाते जल्दी निकल जाते हैं बिना बोले निकल जाते एक में दो निकल जाते हैं ऐसे होता है या तो मंत्र में से कुछ खाने लगते हैं तो इसलिए ऊपर फोकस करके क्या अच्छे से सब मंत्र निकल रहे हैं फिर धीरे धीरे धीरे इसकी जो प्रैक्टिस होती है उसके बाद जो स्पीड बढ़ रही है वो ठीक है उसको उतना रख करके सही रख करके उसके बाद जो गति बढ़ रही है वो ठीक है अच्छा है ज्यादा सेवा करता हूँ जितना कम टाइम तो महाराज बता दे सामान्य रूप से एक बार जब अनुभवी हो जाता है भक्त केंटिंग करने में माला करने में जब करने में के बाद लगभग छह से आठ साढ़े आठ मिनट में इस्तेमाला हो जाती है सामान्य रूप से और यदि कोई तेरह चौदह पंद्रह मिनट ऐसे ले रहा है तो समझना है कि उसने बहुत प्रोलोंग हो रहा है या तो बहुत धीरे कर रहा है मंत्र को या तो मंत्र को कर रहा है लेकिन खसका नहीं रहा है उसके कारण भी लंबा हो जाता है और ऐसा प्राय तब होता है जब हमारा मन इधर उधर होता है दो प्रकार के एक जिनकी प्रैक्टिस नहीं हुई है ऐसे इतना ही निकलना है सही मंत्र ही निकलना है तभी आगे बढ़ना है जिसकी जो प्रैक्टिस नहीं हुई है उनका ऐसे अलग अलग काम करते हुए मन इधर उधर भटकता है तो भी टाइम पे हो जाता है क्योंकि सफिजेंट हुआ नहीं मन का खिजक गया मंत्र नहीं निकला तो उनका दिशेगा नहीं लेकिन जिनकी ऐसी प्रैक्टिस हुई है तो वो यदि आप देखते हैं कि ज़्यादा समय लगने लगा है तो उसको पता चल जाता है कहीं ऐसा हो रहा है मन कहीं भागा या तो ऐसी चीज़ों में चट गया तो नहीं रहा यहाँ पे उसके कारण माला में टाइम ज़्यादा निकल गया ऐसा मुझे कुछ कई बार अनुभव होता है या तो बहुत थके हुए हैं डा रही है चलते जब करते तो हो तो जाता है लेकिन एक एक माला में 12 मिनट 15 मिनट लगने लगते कभी-कभी तो। जैसे लगभग लग 11 मिनट से ऊपर जाता है यदि जब एक माला का लेनी चाहिए ये तो कुछ हो नहीं रही है माना यहाँ तो। और यदि किसी का साढ़े पांच मिनट से कम लग रहा है तो निश्चित रूप से वो संभव ही नहीं है साढ़े मिनट से कम करना क्योंकि तो मंत्र निकलता है तो मंत्र का अपना एक टाइम होता है कास्ट भी करे तो कितने टाइम में निकलेगा फिर बीच में थोड़ी सांस का भी टाइम होता है बीच में इतनी सांस तो लेनी पड़ेगी और उसके बाद दूसरे मंत्र का टाइम होता है तो वो सब एकदम इकट्ठा भी कर दे वो मिनिमम से मिनिमम टाइम में सांस ले रहा है मिनिमम से मिनिमम टाइम में मंत्र कर रहा है तो भी साढ़े पांच मिनट लगे वाला वो असंभव है साढ़े पांच मिनट से कम ना करें कुछ लोग क्या करते हैं उसके लिए टाइम कम करने के लिए या तो अनजाने में भी मंत्र करने में सास छोड़ते हुए भी मंत्र करते सास लेते हुए भी मंत्र करते हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण मतलब उनका मंत्र कभी बंद ही नहीं होता है साफ लेने पर भी बंद नहीं होता वो गलत है वो गलत है उसमें टाइम बच जाएगा आपके काफ़ी टाइम बचेगा एक एक सेकंड आपने बचाई मान लो क्या तीन मंत्र पे भी एक बार सांस ले रहे थे जो कि जंगली दो मंत्र पे लेनी पड़ती उन्होंने लेकिन मान लो क्या सांस लेने में एक्सपर्ट हो तो तीन मंत्र में एक सांस ले रहे हो तो एक सौ आठ मंत्र मतलब कितना पैंतीस पैंतीस छत्तीस छत्तीस बार सांस लोगे आप एक सास एक सेकेंड के भी लोगे तो छत्तीस हाँ एक साथ एक सेकंड की लोग है तो, तो एक 36 सेकंड यानी कि 40 सेकंड जैसा आपका सास ले गया तो वो चालीस सेकंड आपने बचा लिए सांस लेते समय माला कर तो, तो इसलिए ये प्रैक्टिस से बचना है आप महाराज कह रही, जब देखेंगे तो महाराज अच्छे से जब कर रहे हैं सांस जब लेते तब तो नहीं करते सांस समाप्त हुई उसके बाद जो पिछला जहां से छूटा था वहां से कंटिन्यू कर और मैंने एक ऐसी प्रैक्टिस स्वयं फिर एक चीज डेवलप की है अपने लिए है सबको करना चाहिए लेकिन मैंने निश्चित कर दिया कि मंत्र के बीच में सांस नहीं लूंगा दो मंत्र पे एक सास की मेरी अवृत चल रही एक बार पूरा हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हर राम राम राम हर हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण ऐसे दो मंत्र के सास लेने का निश्चित है इतनी सास निकलेगी इसमें और इस प्रकार से जा रहे हैं तो उसने भी कोई चिंता नहीं गार्डे से कुछ शुरू करना है बीच में भूल नहीं जाए सास लेने ऐसा कुछ नहीं करके मैं इस प्रकार से भी कर रहा हूँ हाथ ऐसे नहीं छोड़ रहा ऐसे सांस बीच में ले करके दो दो मंत्र ऐसे चल रहा हूँ तो इसमें मैंने देखा कि टाइम तो कुछ बहुत ज़्यादा अलग से नहीं लग रहा है उल्टा मेरा पहले जब कंटिन्यूस करता था ऐसे तो टाइम ज़्यादा लग रहा है ऐसे सांस लेना नियमित कर दिया बाहर से ऐसा लगता है कि टाइम तो बहुत ज़्यादा लगना चाहिए इसमें लेकिन एक्चुअली टाइम एक मिनट कम हो गया थोड़ा वो नियोजित होगा तो ये मेरी प्रैक्टिस थोड़ा तो कर रहा हूँ तो आज तो जब गया। तो ये वस्तु में रोज की इसलिए इसमें हमको चर्चा करनी आवश्यक है फंडामेंटल फंडामेंटलिक हरे कृष्णा शिल प्रभुपाद की जय परम पूज्य भक्ति का स्वामी महाराज की जय is